पड़ेता क्या बीधि धोर पर पड़ेता

अब मत देवानेी गोरी सतरे दया मन मानी धुप तरी का पांच पाना कोई वीडियो बना के ये मरदान चजम पे

फेंक दिया बीड़ो तो फो फरतो फरियो प्लेटा चार फरता बीरा ने श्रद्धार ने जो बढ़ा के तोड़ दियो बीड़ा में तोड़ देखे तो सोना की सलका चांदी की सलका हीरा मोती ए मतहा बीड़ा में जो नगरी छे

बिड़ो जनेवा सरदार न उठा लियो उठार बीड़ो जो तोड़ियो तो सोना की सलगा ए मरदा आज के चांदी की सलगा हीरा मोती की कणी निकले हुई छे तो बीड़ा न तोड़ दई नेओ सरदार जो एकदम सु घबरा गया ए मरदा मनो हौदास बहर भौजी सु तेर बोलियो ने सरदार के दादा कजब की, की बात हुई अरे वो दोही कांदरी खेल करवा का वास्ता आई जी को भिरो हालियो दादा जी में यो धनवा लखियो छे अब चांदी सोना

और हीरा मोहतिया की तो जब दादा नहीं तो कांजरी का में मैं आ अब चाहिए। और या तीन चीज से और कोई है भी नहीं दादा ऐशो का दान दिया सभी भया का जी हूं अरे कम लाइजा बहुत देख बोले देख हे निवासा अब कहीं करणो से अब तो देख रहे दादा भाई

सह महादेव महाराज का स्थान पे जाइए और वहां की भक्ति करके और वहां से कोई अनोखी चीज लाजिए जो आपने बजूरी कांजलि बताई देना तो कहीं देना नेहादेव महाराज के भूमि पर जाओ

थे थे रे

नम नम माते

चेरे काम काम राया का, तो का, का, का फिराए। जल्दी तोके सम बाबू जल्दी तुके तो

मन दे दान देवे वाजी महादेव महाराज के उजी

वहां सोया मांग लाजे कोई कोई ऐसी चीज़ है लाजी ने सरदार ढाल पर लाग्रिया सूत्र लाल बुला बाघा कड़ी पचास का नेवा सरदार के बगल ढाल तलवार हे मलहाराम प्रया का शेर रा ले तो सुनिरा शेर हाथ में और हंसला मोरा चाल चाली जार गुरु शंकर महादेव का प्रया

जार जो पर हम कर लिया ने गुरु जी की पग चम्पी करवाला है क्या नेवा सरदार एकदम से जो गुरु राजदार देखो रे गुरु गोरखनाथ जी मना होगी आई थी गोठा में खेल गिर के वास्ते तुम ना को बीड़ो में झेल लियो बीड़ा में चांदी और सोनो और हीरा मोता की कड़िया

निकले हुई जी। एनाथ अब उन्हें शोको जुमे दान दू यो उन्हें दान जरूर भी देना चाहिए तुम्हारा वचन जो पूरा तो गुरु जी के है आ और कहीं नहीं वो सरदार सुना चले

कोरा में गिरोया बजर परिगुरे याद रे याद नीरा गला गला इरा याने मोली जाके आ बे इरा

गाजा

गरुजी के के बोलिया देखो ज़रूर दान जो में देन तो भोला शंकर धुनी में हाथ गाल और बजे पायल हा तू नाका सब पूरा अंगी को अजब जी, यो को गो देवा

टेम टेम टेम जो पे नाचे, टेम पे नाचे, उसी टेम ही सरधार ने सरदार तो ने हाथ जोड़ के जो ना आज्ञा दियो तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी है दम ने सरदार कहीं ने कहा गोट में आवे और

सादे सो न काए बास बदोरी थारे तानी सनेरा रामदरी रागनि बिघारी घाट नाए हे नो दो जन रे राम मुझको अब नो दो जन हरे यादी रा र्या बडदि रा काज रे चढ़गी बाडा

तो सरदार दियो थे हाथ के और भोज बोला के दादा बहुत अनोखो भगवान दादा अब आपने चो इसी भाई बगड़ा तो बराजमान बेटा राधा बाग जी का दादा कर ना अब भजोरी कांजरी के दे दियो या गोट में बड़द रोक दे का

गोठ अब चोश बिरा बहोत जमु बिधारो खेल दे फिर तो पजरी कांदरी के चांदी सोना का बांस तो पजरी कांदरी लगा दिया गोठ में एवं आ वधुरी कांदरी ने गोठ में चांदी सोना का बांस डालो और पर्द जो नौ जोजनु च पर्द जो रोक दियो जी बर्त में वधुरी कांदरी एवं ननर्त करे छे और नाचबा के वास्ते लाग भी और बजुरो कांजरे पीजा की ढोल की नहीं बजावा के वास्ते लागल छे तो वधुरी कांदरी नौ जोजनु ऊंची ना छे जिका टुटुटो गो घर जावे छे

ये हाँ तो अरे फेरा घड़ी ऊंची नाथ लीजे नेवा सरदार ने ढाल पे गेणो मे और तीर कबाण लेके हाथ में और ढाल पे घेणो में लिखे और कहीं देखा ऊँचो ये मर धा कबाड़ में खेचे

और कहीं ही देखी छोड़े कान फिर

नामा नामा देरी दे दो आरा रे जोड़ मार जुग जुग

धरी कांदरी के ताई नेवा सरदार ने ढाल पे देनो धर ए नेवा पकड़ कमान ताबी ने तो नोजत नोजो नेवा सरदार ने जोश की मारी जो केनो जो फेरली पधरी कांदरी परत गई जो केनो फेरली थोरी कांदरी के चक्कर ए सवाई बोजी ए बोला अजू-जूग लंगे अमर धरती आसमान पे धरवा मरना ऐसा बीव जोदा ए नेवा जी कभी भी गोठ पैदा नहीं होगा देख रे सरदार हो ए बहुत अनोको बात है थाना दान यू

राजा महाराजा ने बढ़िया बढ़िया ठिकाना में तू जा राजा वह थारो कोई आधा अंको गेणो जो पूरा कर दे जब तुझे तो और जो वो पूरा नहीं करे तो फेरी यो खेल आ

गोठ में में खेल मार दीजिए, बाद जो बेटा फिर भी था कर दे, लेके और कांदरी नीचे उतर उतर आई के बेटा ना का तो देश प्रदेश में अच्छा बड़ा बड़ा राजा महाराजा ने जांच

जो छे पारो बार मारे नारे सोता फाड़ा घोड़ा पे बार

से करके और तो गेण पूरा घोड़ा में भेसा में भार नद और देश प्रदेश में जांच जांचा के

कांदरी होगी, कहाजमान हो, हो जाते है

बटन, बता <sweb>

उड़ारी उड़ारी कागरी देखो गे ठाके गे

तो में राणी जेमती राानी जेम थी मरदा हीरातिया चढ़ मेरी डागड़ा चढ़ चो बारहां देव आता बता दे बहुत भोज ने मैं जाऊंगी भोज की ला ऐराम कोल घर मैं सूदन तीन का जाना अच्छे छीना हो गया बेटा बढ़ाउ गोट में

नान होगी होगी, और बजे न देर गया गया, राजा तीन दिन का का कोल महीना हो गया। हाल में मारता है ये को ठंगा जाऊंगी भोज की रा तो देखा या रानी जी हे मरदा रानी जी के कहाी तो जी सु

दाना जी दादाजी केोरे राम खावे हीरा को

देख में में इस ना आया ना जी के राज़ हाँ, महल चे? अरे पलंगवा पलंगा, पलंगा चे? कोई कोई कोई, कोई, कोई, लगारी? भाई या कोई बात दुख हो गई गणी तेनाली

उ छो के तले में चूरमा में जाओगी, गुजर छे हुए। वो खाटी खाटी रावड़ी रावड़ी के पाने पड़ेगी, खाटी रावड़ी भाई भाई तू महरूम जा। मत जावे तो राणा जी की राण में अरे प्रेम सूरी जी तो फिर भी हे राणी बांधी

रा पाजी जी बांदरी जावन रे ले बाटवाय ए बोझ के डाको पुल के डावारी बोझ के डाला यार रे जावन रे ले बाटवाय तोय सुभाया की तोडेई

राजे या सेवा

अरे आग लगा जी का के, मर्दाने का मेल, मारो तो मन तो मन बारह वर्ष की नहर ईरा मैं जरूर भी गोट में जया मानूंगी चो इस बेटा पकड़ा होते घोड़ा का स्वार पगल तरवार

भनी तो हाथ में लाग भाई साहब की ला गया से देखो मंगरी पीछी बोज गेंद को फूल छे अरे मैं बड़ूंगी भोजगा गा की हार ईरा ईरा मैं जरूर भी कोठ में जाए मानूंगी तू बोला समझा ले पर भी लागे

या बात रानी की सुनताई और फिर भी कहीं ही रंस हो रही रानी के तह समावे

छात्र गुजाता

घनी समझावा देख रानी तू बाहरी अरे वहां गोट में का राजा देख रहे झोड़ा डोले भेसन की ला काना में तो धलेगा आंगले और आप बार कुटा करता फरेगात को दात लेकर कोई नहीं मान और गुजर के कोई नहीं ज्ञान

देख रहे रानी, हैर और घी नजार बेचा तो मारो तो तो बोट में भोले में गणी रानी के कोई समझे खुशी तरह का है पर जरूर वहां कि में जय बा भी समझाता समझाता गंगा भी के नाथ खाता समझाऊ ये को तो मन भोजा भी जरूर भीहार में

फिर भी देखा ये नछरी समझ आवे और फिर भी रानी के कहानी समझना ना

पर जो को ए, मान जा रे बाई बो

की गारा मेरी बोटे बोड़े माचे तू राजा की राज रानी मेरे तू राजा की

श्याम दस जागी बारा पीछे आए मोदा जी ने रोष दे मार मार मुड़ा देव

देखे रानी, अरे मारो बढ़ा कहीं चोश बेटा लार के मत जावे, ये भाई साहब, में धजागी की में। में बाड़ू रेत ए मृधा कौगो गोबर की गो तू राजा की राणी छे चोसाओं में दार अरे मरदा जब तारा सुगो पोजन आवोग

कोट्यां को भाव गोते फिर तागना मार मार उड़ा देख रही भाई साहब है तो लागे रानी के मर धाऊंचा मारूंगी खाकटा मछक उछूंगी गोबर की फेंकवा जाऊंगी देवरिया में अर भर बोझ दो गो बुरी भैंस है लाड़ो है

जाऊंगी मारो मन तो थोड़ी तो कोई रानी के बात समझ ना तो कहीं रेगा राणी जीवती के

धन तीन लाख लाखा बेजू

Daje boote ke maai, bani maai daje ne boote ke maai, main daje joir ne gaat maai. Ye kaha gadi je, zai ko je, je kaha gadi je je. Daje ne ne ja ne gaat ne gaat maai. Di dadu ki baate kaar, mare naare di ne dadu ki baate.